राम राज्य की भूमिका बड़े सांकेतिक भाषा चुनी गई गिद्ध और उल्लू कोई व्यक्तित्व तो थे नहीं पक्षी थे और पक्षियों के स्वभाव से ही दो पक्ष होते हैं भगवान राम ने उन दोनों से पूछा तुम कब से उस वृक्ष पर रहते हो एक ने कहा जब से आदि सृष्टि हुई तब से और दूसरे ने कहा जब से वृक्ष बने तब से भगवान बोले जिसने वृक्ष कहा उसी का अधिकार है दूसरे ने इसे स्वीकार कर लिया इसमें संकेत क्या है राम राज्य में व्यक्ति व्यक्ति के बीच कोई संघर्ष ही नहीं है पक्षियों में भी गिद्ध और उल्लू जो सबसे निम्न कोटि के पक्षी हैं उन्हीं में विवाद दिखाई देता है पर विवाद होने पर भी श्री राम के न्याय पर उनको इतना विश्वास है कि उन्होंने एक वाक्य में जो न्याय कर दिया वही उन्हें स्वीकार है दूसरे विवाद के रूप में एक कुत्ते ने आकर श्री राम के समक्ष एक ब्राह्मण के विषय में शिकायत की यहाँ भी हम देखते हैं कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच कोई विवाद नहीं झगड़ा कुत्ते और ब्राह्मण के रूप में आया चुनाव कितना अच्छा है ब्राह्मण सबसे ऊपर का वर्ण माना जाता था और कुत्ता तो पशुओं में भी बड़ा निकृष्ट माना जाता है पर भगवान राम की विलक्षणता देखिए जब कुत्ते ने उनसे कहा ब्राह्मण ने अकारण ही मुझ पर लाठी से प्रहार कर दिया आप कृपया इसका न्याय कीजिए तो भगवान ने ब्राह्मण से पूछा ब्राह्मण ने कहा हाँ मुझसे ऐसी भूल हुई है मार्ग में इसे बैठे देखकर मैंने इस पर लाठी चला दी इस पर भगवान राम ने एक अनोखा कार्य किया उन्होंने न्याय स्वयं नहीं किया बल्कि कुत्ते को ही न्यायाधीश बना दिया और कहा अब तुम ही दंड का फैसला करो भगवान का एक पक्ष पर कितना विश्वास है कि उसी को न्याय करने का अधिकार दे देते हैं आगे की कथा बड़ी व्यंग्यात्मक है कुत्ता बोला इनको कालिंजर मठ का महंत बना दीजिए सभा में सबको आश्चर्य हुआ कि यह दंड मिल रहा है या पुरस्कार कुत्ते ने कहा पिछले जन्म में मैं भी उसी मठ का महंत था मैंने वहाँ की चीज़ों का दुरुपयोग किया इसलिए मुझे कुत्ता बनना पड़ा मैं सोचता हूं कि यह असावधान है तो यह भी मेरी ही भांति इसी योनि में आएगा राम राज्य कोई व्यवस्था की विशेषता नहीं है बल्कि इसका लक्ष्य है कि समाज में व्यवस्था की आवश्यकता कैसे कम हो या मिट जाए महत्वपूर्ण सूत्र यह है कि इसमें राज्य व्यक्ति का नहीं होगा राम ब्रह्म हैं साक्षात ईश्वर हैं और वे ही संपूर्ण जगत तथा इसकी सारी संपत्तियों के स्वामी हैं जब तक हमारे मस्तिष्क में यह परिवर्तन नहीं होता जब तक हम स्वयं को व्यक्तिगत रूप से वस्तु का स्वामी मानेंगे और तब तक छीना झपटी बनी रहेगी राम राज्य का अर्थ है ईश्वर का राज्य जो कुछ है वह केवल ईश्वर का है शासन चलाने वाले के मन में अपने राज्य की जगह यह वृत्ति हो कि राज्य तो ईश्वर का है मैं तो केवल प्रशासक हूँ और इसी की संपूर्ति भरत के जीवन में दिखाई देती है भरत चौदह वर्ष तक अयोध्या का राज्य चलाते हैं पर सिंहासन पर नहीं बैठते यही सबसे बड़ा सूत्र है व्यक्ति व्यवहार चलावे पर स्वामी नहीं बल्कि सेवक के रूप में भरत जी ईश्वर की ओर से राज काज चलाते हैं नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति नृदय समाति मागी मागी माघि माघि राज काज भाती इसी सूत्र की दूसरी परिणति अयोध्या कांड के प्रारंभ में दिखाई देती है अयोध्या में जब राम राज्य बनाने की चेष्टा की गई तो कुछ ऐसी समस्या खड़ी हो गई जिसके फलस्वरूप वह घड़ी 14 वर्षों के लिए टल गई जो विघ्न आया वह केवल त्रेता युग का ही नहीं सार्वकालिक सत्य है घटनाक्रम से तो यही लगता है कि यदि मंथरा न होती तो अगले दिन श्री राम सिंहासन पर बैठ जाते और राम राज्य हो जाता लंका में सुरप्रंखा का होना विचित्र नहीं लगता पर अयोध्या में मंथरा का होना आश्चर्यजनक लगता है लंका में दुर्गुण दुर्विचार या राक्षसों का राज्य है पर अयोध्या में सदगुण है और श्रेष्ठ विचार है पर याद रहे कितना भी अच्छा नगर क्यों न हो कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों न हो उसके जीवन में मंथरा होती ही है जब तक मंथरा पर विजय प्राप्त नहीं होगी तब तक रामराज्य नहीं बनेगा वह तब भी थी आज भी है और हर युग में बनी रहेगी रामराज्य में बाधक होने वाली मंथरा की विचारधारा क्या है इसे हम दार्शनिक भाषा में कहें तो मंथरा है भेद बुद्धि अपने और पराए की बुद्धि वह चाहती है राज्य राम का न होकर भरत का हो श्री राम ब्रह्म है और भरत जीव है दोनों एक जैसे हैं दोनों में कोई रंचमात्र भेद नहीं है भगवान राम यही कहते हैं भरत में और मुझ में कोई अंतर नहीं है भरत ही मोही अंतर का हो परंतु मंथरा को भेद दिखता है उसका तर्क है कि राम कौशल्या के और भरत कैकई के बेटे हैं वह चाहती तो भेद बुद्धि मिटा सकती थी यदि वह सोचती कि राम और भरत दोनों दशरथ के बेटे हैं तो उनमें अभिन्नता दिखती पर वह अभिन्नता के सूत्र को नहीं भिन्नता के सूत्र को पकड़ती है कौशल्या और कैकई सौत हैं इन दोनों में सौत या डां होना ही चाहिए कैकई में भी जो परिवर्तन आया भेद बुद्धि आई इसका कारण यह था कि उन्होंने श्रीराम को ईश्वर के रूप में नहीं अपितु तो एक अच्छे व्यक्ति के रूप में देखा यदि वे श्रीराम को ईश्वर के रूप में देखती तो मंथरा उनके मन में राम के चरित्र के विषय में संदेह नहीं जगा पाती पर मंथरा भेद-बुद्धि दिखाने की कला में निपुण है वह अपने पराय का भेद ईश्वर और जीव का भेद उसके द्वैत को सामने लाती है और कई कई के, के रूप में बुद्धि प्रभावित हो जाती है जिससे राम राज्य बनते बनते रह जाता है यही बड़े महत्व का सूत्र है हमारे सामने समस्या यह है कि जो संसार दिखाई दे रहा है उसमें भेद ही भेद है भेद होना स्वाभाविक है और जब तक भेद है तब तक संघर्ष मिट नहीं सकता यदि संसार पर दृष्टि जाए तो भेद ही सत्य लगेगा और यदि ईश्वर पर दृष्टि चली जाए तो अभेद दिखेगा अद्वैत दिखेगा व्यक्ति की सबसे कठिन समस्या यह है कि विचार की दृष्टि से तो वह अद्वैत का समर्थन करता है पर व्यवहार में उसे पग पग पर भेद ही दिखाई देता है भेद चाहे देश के नाम पर हो जाति के नाम पर हो या परिवार के नाम पर पर चारों ओर भेद ही भेद व्याप्त है चाहे पारमार्थिक दृष्टि से विचार करके देख लीजिए या व्यवहारिक दृष्टि से पारमार्थिक दृष्टि से हम देखें कि समस्त भेद में कोई अभेद अव्यक्त तत्व है या नहीं और व्यवहारिक दृष्टि से भी सारे झगड़े की जड़ अपने पराये का भेद भी है तो फिर यह भेद कैसे नहीं आएगा मंथरा बाद में भी बची रही मारी नहीं गई उसका अर्थ है कि व्यवहार में भेद को पूरी तरह से मिटाना संभव ही नहीं है पर भेद होते हुए भी जब तक भेद के साथ अभेद का सामंजस्य नहीं होगा तब तक राम राज्य नहीं बनेगा